पातंजल योग प्रदीप सठ दर्शन समन्वय सृष्टि और प्रलय संचारह प्रतिसंचारह सृष्टि और प्रलय इन तीनों गुणों की अवस्था विशेष है व्याख्या 11 इंद्रियां और पाँच स्थूलभूत इन सोलहों केवल विकृतियों का जो तीनों गुणों के केवल विकार हैं रज पर तम के अधिक प्रभाव से वर्तमान स्थूल रूप को छोड़कर अपने कारण अहंकार और पाँचों तन में क्रम से लीन हो जाने का नाम प्रलय है और अपने प्रकृतियों से इनका तम पर रज के अधिक प्रभाव के कारण फिर विकृति रूप में विकट प्रकट होने का नाम सृष्टि है सृष्टि के पीछे प्रलय प्रलय के पीछे सृष्टि यह क्रम प्रवाह अनाजि से चला आ रहा है जिस प्रकार ठीक रात के 12 बजे से दिन आरंभ होकर रात के 12 बजे समाप्त होता है यद्यपि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि कहने में आती है इसी प्रकार सृष्टि उन्मुख और प्रलय उन्मुख अवस्था परिणाम निरंतर चलता रहता है यद्यपि स्थूल भूतों में जब से व्यवहार चलने की योग्यता का अविभव होता है तब से प्रलय और जब इसका प्रादुर्भाव होता है तब से सृष्टि का आरंभ होना कहा जाता है प्रलय में सातों प्रकृतियों का सुप सुप्ति में अंतर्मुख होने के सदृश केवल वृत्ति रूप से ही लय होना बन सकता है न कि स्वरूप से क्योंकि अविद्या की क्लेश कर्मों के विपाक और वासनाओं के संस्कारों के निवृत्ति होने पर चित्त का स्वरूप से अर्थात चित्त को बनाने वाले सत्व रजस और तमस का अपने कारण में लीन होना तो केवल कैवल्य रूप मुक्ति में ही हो सकता है यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूल भूतों की सूक्ष्मता के तारतम्य को लिए हुए त्राओं तक एक सूक्षमावस्था होती है जिसके अंतर्गत सारे सूक्ष्म लोक लोकांतर हैं प्रलय में केवल पृथ्वी जल और अग्नि का स्वरूप से लय और शिष्ट में स्वरूप से उत्पन्न होना होता है यता तदक्षत बहुश्याम प्रजा येति ये तत्जोसृजत तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येति ये तदपोसृजत तस्मात्र सोचति स्वेदते वा जस एव तदध्यापो ता आप जायते बह्य श्याम प्रजाये अन्नम प्रजा ये मही अन्नमसत तस्मा क्वती तदवे भूयिष्ठम भवत्युभ्यद्यं जायते छांदोग्योपन उसने इच्छन किया मैं बहुत हो जाऊँ प्रजा वाला हूँ उसने तेज को रचा उस तेज से इक्षण किया मैं बहुत हूँ वाला हूँ उसने जल को रचा इसलिए जहाँ कहीं पुरुष गर्म होता है और उसे पसीना आता है वहाँ तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं उस जल ने इक्षण किया मैं बहुत हूँ मैं प्रजा वाला हूँ उसने पृथ्वी को रचा इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत अन्न अर्थात पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं न्याय और वैशेषिक भी यहीं से सृष्टि को आरंभ करते हैं श्रीकृष्ण महाराज ने गीता अध्याय आठ में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम इसी प्रकार बतलाया है आब्रह्म भूणा ललोका पुनरावर्ति नोअर्जुन मांपेत्य तुकौंते पुनर्जन्मते सहस्रयुग पर्यंत अहर्यद्रम्हणो विदु रात्रिम् युग तेहो रात्रि युगसहस्राताधो जनाय सर्वा प्रभुन्तरागमे रात्रग प्रलीयते तत्रस भूतग्राम एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे वश पार्थ हरागमे। हे अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सब पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं परंतु हे कुपुत्र मुझको परब्रह्म को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात जो अनित्य जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्र के प्रवेश काल में उस अव्यक्त मूल प्रकृति में ही लय होते हैं हे अर्जुन वही यह भू समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्र के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है संगति अवसृष्ट के अवंतर भेद बतलाते हैं